श्रीमद्भागवतुराण दशम स्क पंच चुप्पाश्याय श्रीकृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल में प्रवेश श्रीशुकुवाच पितर उुपल विधि पुरुषोत्तम मां भुदितया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 जो उनके स्वजनों को मुक्त रखकर उनकी लीला में सहायक होती है यदवंत शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा मेरे पिताजी इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे नोस्ताकोरपी बाल्य पौगंड पुत्रा अभवन पुत्राभ्या पिताजी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 यस्तोरात्मज कल्प आत्मना चने वृत्ति नद्यात्तम खादय जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता उनके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं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 और मेरी मां और मेरे पिताजी आप दोनों हमें क्षमा करें हाय दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके शीशु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 सिंचनता वस््रुधारा भी स्नेह पासे न चावृतो राजन बाकंठो विमोहित राजन वे स्नेह बनकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रूंझ जाने से वे कुछ बोल भी न सके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 और उनसे कहा महाराज हम आपकी प्रजा हैं आप हम लोगों पर शासन कीजिए राजा यजाति का श्राप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है इसलिए आपको कोई दोष न देना होगा मैं उपास ने भव बलिम धरंता जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है सर्वान्द्यातिसं बाधा संबंधन दिघ्य कंसयाकुलाष्यंधक असुदाहकुकुरा सभाजिता विदेशावासकर्षिता गेहेस विर्प्य स्वी परिक्षित भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता है उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे उन यदु यदुविष्णी अंधक मधु दासारह और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजाती संबंधियों को ढूंढ जुड़ कर बुलवाया उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था भगवान ने उनका सत्कार किया सांत्वना दि और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया कृष्ण लब्ध मनोरथा गृह झुरे मिरे सिद्धा कृष्ण राम गतज्वरा। अब सारे के सारे यजवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी दुख नहीं था उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे वे कितार्थ हो गए थे अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे वीक्षन तो हर हेता मुकुंदुज नित्यम प्रमोदितम श्रीमद सदय स्मित भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है वह नित्य प्रफुल्लित कभी न कुमलाने वाला कमल है उसका सौंदर्य अपार है हास और उस पर सदा नाश्ती रहती है यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मग्न रहते हैं तवयसोप्यासन युवा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 पिताजी आपने और माँ यशोदा ने बड़े बड़े और दुलार से हमारा लाल किया है इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं स सा पिता साषणिताम सपुत्रवत पोषण जिन्हें पालन न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाल प्यार से पालते हैं वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं या तयम ब्रजम तात व स्नेह दुख ज्ञाती नव दृष्टु में श्यामो विधायदाम सुखम पिताजी अब आप लोग ब्रज में जाइए इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्ल के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा यहाँ के श्रुहित संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे एवं सां भगवान नंदम सचुत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 सह गोप्रजम भगवान की बात सुनकर नंदबाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर करज के साथ के लिए प्रस्थान किया अथ अच्छा सूर पुत्रयो पुत्रो समकार ब्राह्मणेश्च यथावद संस्कृति हे राजन इसके बाद वासुदेव जी ने वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक यज्ञोपी संस्कार कराया ते दक्षिणा गावो रूपमाला सलंकृता स्वलंकृत संपूज्य सभस मालिनी उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बच्चों वाली गौवे दी सभी गौवे गले में सोने की माला पहने हुई थी तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थी या कृष्ण राम जन्म अक्षे मनोदत्ता महामति महामति वजदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौवें मन ही मन संकल्प करके दी थी उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दी प्राप्य ततच संस्कार प्राप्त इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमतः स्वीकार किया प्रभु सर्विद्याल ज्ञानम गोहमानित श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं सर्वज्ञ हैं सभी विद्याएं उन्हीं से निकल ली हैं उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा रखा था अथो गुरुकुल गुरु में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदी प्री के पास गए जो अवंतीपुर उद्यान में रहते थे यथोप साधितौद गुरो वृत्ते मनिन्द्रता उपेत्या वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे उस समय वे बड़े ही सुसैयत अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे वेदान सांगो गुरु गुरुवार जी उनके शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने दोनों भाइयों को छह अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों का की शिक्षा धनुर्वेदम तथा तथा विद्याम दीहस्य मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र तर्क विद्या न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा साथ ही संधि विग्रह आसन और आश्रय छह वेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। करायाद्यात निगत मात्र बृह परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे उन्होंने गुरु जी केवल के एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली अहोरात्र चतुष्टा संयतुतावती कला गुरु दक्षिणयाचा यहातुर्निपह केवल चौसठ दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने चौसठों कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सा मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग ले द्विजस्तम महिमानद्भुतम संलक्ष राजमंत्र पत्हारे मृतम बालम प्रभासे प्रभा से महाराज से सलाह करके यह गुरिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था उसे तुम लोग ला दो तथे त्यारो सम जी और का पराक्रम अनंत था। दोनों ही महारथी थे उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे उस समय यह जानकर कि यह साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। है प्रधिता बालको महतो भगवान ने समुद्र से कहा समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहाले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो समुद्रवाच नैत्य पंच जनो महान अंतर जल कृष्ण संख रूप धरो सुर मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा देवाधिदेव श्री कृष्ण मैंने उस बालक को नहीं मिल, लिया है मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा आस्ते थे नूनम तत्रत्वा सत्वर प्रभु जलमावेश समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखा को मार डाला परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला तदंग प्रभु शंख आधार ततः मयिता ग्वाजनादन शंख प्रध् सहलायु शंख निर्मा कर्ण प्रधा मनो यम तयो सपरिया महतिम चक्रे भक्तुपावत कृष्ण सर्वभूता लीला मनुष्य विष्णु करवा तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान व्रथ पर चले आए वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधिपूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर मैं आप दोनों की क्या सेवा करूँ श्री भगवान, भगवान ने कहा यमराज यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ तेनो यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहें मांग ले गुरु गुरु कामा नाम वशिष्यते गुरुजी ने कहा बेटा तुम दोनों ने भली भाती गुरु दक्षिणा दी अब और क्या चाहिए जो तुम्हारे जैसे पुरुषत्त्वों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है अब तुम दोनों अपने घर जाओ तुम्हें लोकों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे कभी विस्मित ना हो गुरु बेटा परीक्षित फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए समन प्रजा सर्वाधि मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी अब उन्हें आया हुआ देख सबके सब, सब परमानंद में मग्न हो गए मानो खोया हुआ धन मिल गया हो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्याईता दशम स्कंधे पूर्वादे गुरुपुत्र पंचच्वरश्याय